ईश्वर सिद्धि के लिए श्रुति है दयावा भूमि जनयन देव यकार की श्रुति है और साथ में अनुमान भी इतने सारे हैं आठ अनुमान हम लोग विचार कर रहे थे नवम अनुमान विचार चौथा है फिर ये हनुमान खाली मूल मूल एक बार देख लीजिए कार्य अनुमानम से उपलक्षणम कार्य अनुमानम अर्थात क्षिति अंकुराधिकम ये दूसरा अनुमान था सर्वादिकालीनुयोजक कर्म, प्रयत्नजन्य कर्म्द इसमें हेतु हो गया कर्म तृतीय हो गया गुणवत्ता पतना पतनाभाव पतन प्रतिबंधक प्रयत्न प्रयुक्त ठीक है जितना होगा चलेगा बहुत जोर बोलने से पेट में दर्द हो जाएगा चलेगा समझिये आ रहा है थोड़ा गुरु तो बताऊ पतना भाव इसमें हेतु हो गया धृतित्व दे दिया हेतु हो गया धृतित्वम चतुर्थ हो गया ब्रह्मांड ब्रह्मांडनाश प्रयत्न जन्य नाशत्थ हेतु तो हो गया नाशत्म आगे हो गया व्यवहार स्वतंत्र पुरुष प्रयोज्यक इत्यादि इसमें हेतु हो गया व्यवहार वेदजन्य प्रमा वक्तृ यहां वाक्यर्थ ज्ञान जन्य शाब्द्र शाब्द प्रमा यह हेतु तो हो गया वेदसारी पुरुष प्रणीत वेद्वाद्या हो गया वाक्य गंग आठ अनुमान देखते हैं नवम अनुमान का विचार हो रहा था दुक परिमाण जनिका संख्या अपेक्षाबूक संख्या परिमाण जनिका संख्या परिमाण के विषय में न्यायिकों का नियम है की कारणगत परिमाणम कार्य परिमाण का जनक होगा और कार्य परिमाण कारण परिमाण का उत, उ, से उत्कृष्ट होगा तो उनका नियम है कि यह परिमाणम स्व सजातीय उत्कृष्ट परिमाण जनक ऐसा उनका नियम है ऐसा अगर तो नियम होगा परमाणु में जो परिमाण रहेगा जो परमाणु मिलकर के दीवणु कारंभ होगा तभी तो वो दीवणु का परिमाण परमाणु का परिमाण से उत्कृष्ट होगा और परमाणु में अगर अणुत्व रहेगा तो तब दियोणुक में अणुतर हो जाएगा और दीवणुक में अणुतर रहने से तीन को मिलकर के त्रियाणुक होगा त्रिवणुको में अगर अणुतर हो गया तो त्रिवणुको में क्या हो जाएगा अणुतम और तो ये पार्थिव त्रिवणुको का प्रत्यक्ष होने के लिए उसमें क्या परिमाण आवश्यक है त्रिवणुकों का प्रत्यक्ष होने के लिए महत्व चाहिए ये महत्व उद्भूत और रूप महत्व ये दोनों निमित्त है प्रत्यक्ष होने के लिए चाकू से प्रत्यक्ष के लिए अगर आप कारण का परिमाण ही कार्य का परिमाण के प्रति असंभव कारण सर्वत्र मानेंगे तब तो त्रिवणुको में परिमाण आ जाएगा अनुतम और त्रिवणु का प्रत्यक्ष नहीं होगा इसलिए वो लोग नियम बना करके कर रखे उनका सिद्धांत तो बना करके कर रखे की दिवणुको और त्रिवणु को इसका जो परिमाण है वो कारण का परिमाण से ये बनेगा अभी तो कारणों संख्या कार्य का परिमाण के लिए कारण बनेगा तभी अभी में जो परिमाण होगा वो परिमाण का समवायी कारण कौन होगा जीवणुको परिमाण का समवायी कारण क्या प्रश्न है अट रूप का समवाय कारण चमत्कार वही तो उत्तर देते हूँ तो इसी प्रकार देव तो परिमाण का समवायी कारण कौन होगा देव कोई होगा और उसका असमवाय कारण ये प्रश्न अगर होगा तो कहेंगे परमाणुगत परिमाण तो, तो परमाणुगत परिमाण ये दीणुक में रहने वाला परिमाण के लिए असमवा कारण होगा परमाणुगत संख्या परमाणुगत संख्या तो दीयनुक परिमाण का असमवा कारण होगा अभी परमाणु एक परमाणु में क्या संख्या रहेगी एक तो तो वो एक परिमाणु का कारण नहीं होगा जब दो परमाणु हो जाएंगे इस परमाणु में भी एकत्व द्वितीय परमाणु में भी एकत्व रहेगा और द्वित प्रथम परमाणु में रहेगा ना द्वितीय परमाणु में भी दोनों में द्वितीय रहेगा ये जो द्वितीय है ये दियोणुको परिमाणु के प्रति असम्भविक कारण होगा तो दिवणुको का परिमाण और असम्भविक कारण कौन हो गया परमाणुगत संख्या कौन सा संख्या द्वित संख्या या ये कारण होगा अभी ये जो द्वित संख्या अभी परमाणु में आएगा ये द्वितीय संख्या ये नित्य है अनित्य है एक पर्यंत एकत्वम नित्यम अनित्यम चाह नित्य होगा नित्यगत नित्यम अनित्य अनितम और द्वितम तो सर्वत्रित इसलिए की उत्पत्ति होगी अनित्य है तो उसकी उत्पत्ति होगी ये द्वितीय की उत्पत्ति कैसी होगी होगी इसलिए न्यायिकल अपना कुछ प्रक्रिया बना करके रखे हैं ये द्वितीय की उत्पत्ति होने के लिए अपेक्षा बुद्धि चाहिए अपेक्षा बुद्धि ये किसी की अपेक्षा बुद्धि है कहते हैं ये जिसको ये द्वितो का ज्ञान होगा उसी के अपेक्षा बुद्धि से ये द्वितो बनेगा ठीक है अभी ये अपेक्षा बुद्धि कैसे होगा कहते हैं अयम एक है अयम एक है इस प्रकार के ये ज्ञान होगा अभी जब ये भी एक है इसके अपेक्षा से कहेगा कहेगाया अयम द्वितीय इस प्रकार की कहेगा तो होने से प्रथम क्षण में अयम एक है अयम एक है इसी प्रकार की एक ज्ञान होगा द्वितीय क्षण में द्वित की उत्पत्ति होगी अभी द्वित इसमें भी उत्पत्ति हो जाएगी इसमें भी उत्पत्ति हो जाएगी तो द्वित की, हाँ, की उत्पत्ति हाँ द्वितीय क्षण अभी ये जो द्वित की उत्पत्ति हुई इस यहां से अभिद्वित की आगे स्थिति रहेगी अभी इसको अगर हम प्रथम क्षण मानेंगे तो आगे चतुर्थ मतलब प्रक्रिया पूरा हो जाने से स्पष्ट हो जाएगा प्रथम क्षण में दो एक को वो देखेगा देखने के बाद जाकर के द्वितीय क्षण में द्वित की उत्पत्ति होगी अगर वो दो एक को नहीं देखेगा तो उसके अंदर में द्वित मतलब ये द्वितों की उत्पत्ति ही नहीं होगी इसलिए प्रथम क्षण में दो एक को देखेगा एम एक हो यम एक हो आगे द्वितों की उत्पत्ति होगी द्वित्व की उत्पत्ति होने के अनंत रक्षण में की संख्या है उसमें भी जाती रहेगी संख्याएं जाती रहेगी कैसे रहेगी संख्या गुण है अगुण में जाती नहीं रहेगी रहेगी इसलिए द्वितीय संख्या में भी जाति रहेगी क्या जाती रहेगी द्वित तभी तो अभी उत्पन्न होने के बाद ये निमित्त बनेगा दूत की प्रतीति के लिए घटत तो नित्य, नित्य है नित्य है घटोत्व तो तो दिख जाएगा नहीं दिखेगा किंतु तो अगर यह कि कुलाल कुट बना देगा तो जैसे ही घट बन जाएगा हमको वो व्यंजक होता है इसी प्रकार की जब द्वितीय क्षण में जूतो की उत्पत्ति हो गई तृतीय क्षण में दित्व का ज्ञान होगा तभी तो जो दीव का ज्ञान होगा तो उसमें भी कोई सविकल्प का को ज्ञान हो तो उसमें और एक जाती आ जाएगी किंतु तो दित्व का ये जो ज्ञान होगा ये निर्विकल्प का ज्ञान होगा जैसे घटत्व का ज्ञान होगा तो घट ज्ञान होगा हमको क्यों होगा हो हमको घटत्व प्रकार अधिक्रिया घटत्व तो तो प्रकार दिखे गया तो ये घटतत्व तो में भी और कोई प्रकार है कहते ना न वो निर्विकल्प का ज्ञान उसमें और कोई प्रकार नहीं है इसी प्रकार की द्वितीय क्षण में द्वित्व की उत्पत्ति होने के बाद तृतीय क्षण में दुतित्व ये जाति के निर्विकल्प का ज्ञान होगा अभी तृतीय क्षण हो गया चतुर्थ क्षण में द्वितत्व विशिष्ट द्वित्व का सविकल्प ज्ञान चतुर्थ क्षण में हुआ तो जैसे द्वितो तो विशिष्ट द्वित्व का सभी ज्ञान होगा अभी देखिए द्वितीय क्षण में अपेक्षा बुद्धि की उत्पत्ति हुई थी अच्छा।, तो ना, तो ना तो ना। अच्छा अच्छा अच्छा हम मूलों में ही छुट प्रथम क्षण में अयम है कय है कौ द्वितीय क्षण में अपेक्षा बुद्धि की उत्पत्ति होगी अपेक्षा बुद्धि की उत्पत्ति होने के बाद ही तृतीय क्षण में द्वित्व की उत्पत्ति होगी जब तक तो अपेक्षा बुद्धि नहीं होगी उत्पत्ति नहीं हो पाएगी प्रथम क्षण अयम एक अयम द्वितीय क्षण में अपेक्षा बुद्धि तृतीय क्षण में युद्ध की उत्पत्ति चतुर्थ क्षण में तो की दिर्विकल्प अर्थात तो अयम एक अयम को तो प्रथम में लेने से अयम एक होने से ही अपेक्षा बुद्धि होगी कैसे थी ईश्वर को होगा यही तो प्रमाण कर रहे हैं तो कहेंगे ऐसा नहीं होने से कभी भी परमाणु में दीवणु में परिमाण की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी तो पर, दीवणु में परिमाण का उत्पत्ति होती है इसलिए तो मानना पड़ेगा किसी ना किसी का अपेक्षा बुद्धि से ये होती है वो अपेक्षा बुद्धि किसकी है कहीं वही ईश्वर की इसी प्रकार अच्छा अयम एक अयम एक द्वितीय क्षण में अपेक्षा बुद्धि तृतीय क्षण में द्वितत्व की उत्पत्ति चतुर्थ क्षण में द्वितत्व के विकल्प का ज्ञान पंचम क्षण में द्वितत्व विशिष्ट द्वित्व का सविकल्प का ज्ञान अभी प्रथम क्षण में आया था अयम एक उसको छोड़ दीजिए आगे आगे अपेक्षा बुद्धि की उत्पत्ति तो अपेक्षा बुद्धि की उत्पत्ति द्विती उत्पत्ति आगे का दल्प ये हो गया तीन हो गए, तीन क्षण चले गए आगे चतुर्थ क्षण में द्वित्वत्व तो विशिष्ट द्वित्व का स्विकल्प ज्ञान इसी क्षण में अपेक्षा बुद्धि जो प्रथम हुआ था ये नाश होगा चतुर्थ क्षण में अपेक्षा बुद्धि अपेक्षा बुद्धि का नाश होगा अपेक्षा बुद्धि कहा उत्पन्न होगी बुद्धि कहा उत्पन्न होती आत्म होगा और आत्मा विशेष गुण जितने होंगे वो तृतीय क्षण ध्वंस प्रतियोगी होंगे तो ज्ञान मात्र के तृतीय क्षण ध्वंस प्रतियोगी हो जाएंगे तो अगर तृतीय क्षण में ध्वंस होना चाहिए अपेक्षा बुद्धि के उत्पत्ति द्वितो के उत्पत्ति द्वितत्व के निर्विकल्प तृतीय थे थे क्षण हो गया वही अपेक्षा बुद्धि की नाश हो चाहिए नाश हो जाना चाहिए था किंतु तो यही एक पदार्थ तो है कि अपेक्षा बुद्धि जो कि चतुर्थ क्षण में नाश होगा बाकी तो सभी ज्ञान ये तृतीय में नाश होंगे ऐसा नया एक सिद्धांत बनाएंगे सभी ज्ञान तृतीय क्षण में नाश होंगे केवल थे अपेक्षा थे बुद्धि चतुर्थ क्षण में क्यों अगर चतुर्थ तक नहीं मानेंगे तो आपको ये प्रक्रिया ही सिद्ध नहीं होगा इसलिए प्रक्रिया सिद्ध करने के लिए वो लोग स्वीकार करते हैं अपेक्षा बुद्धि पूर्व पूर्वो में हुआ है अवमे का अवमे कि अपेक्षा बुद्धि से मगर क्षण गणाना आरंभ करेंगे अपेक्षा बुद्धि द्वित्व की उत्पत्ति द्वितत्व का निर्विकल्पक उद्यान द्वित्वत्व विशिष्ट द्वित्व का सविकल्प उद्यान चतुर्थ में और अपेक्षा बुद्धि नास चतुर्थ क्षण में होगा जैसे ही चतुर्थ क्षण में अपेक्षा बुद्धि का नाश हो जाएगा फिर अपेक्षा बुद्धि ही जितो का कारण था अभी अपेक्षा बुद्धि नाश हो जाएगा अरे जितो का नाश हो जाएगा, तो जाएगा। आ, हमको तो दो दो ऐसे का तो ज्ञान होता रहता है कहीं धारावाही ज्ञान होता है ये नाश होता है फिर बनता है फिर नाश होता है फिर ऐसा चलता है वो लोग प्रक्रिया बताते हैं ये जो अपेक्षा बुद्धि जिसके चलते ये दुप्त उत्पत्ति होती है तो ये अपेक्षा बुद्धि किसकी है कहेंगे वही से ईश्वर इसी पे तो होगा ये अपेक्षा बुद्धि के लिए है वो लोग मतलब नया एक लोग दे लक्षण देते हैं यहाँ आप लोगों का पुस्तक में है वो लक्षण पुस्तक में है टिप्पणी में है, ना है? कहा अच्छा बाद में है अच्छा वो तो खंडा नहीं है वो परिमाण में है वहाँ तो अच्छा ओ तो ये ये बता दीजिए उनको पृष्ठ संख्या चार इसमें नहीं इसमें तो है इस तो, अच्छा चार सौ पचपन किस प्रकरण है संख्याण चार सौ पचास अध्यक्षता तो क्या है एक सौ नौ कर इसमें अलग है अनेक आश्रय परियंत्रा तो उसका परम है यहाँ अनेक बुद्धि का अयम एक अयम ये तो दिनकर में है ना मैं थी। हाँ इसमें चारो चौसठ चार सौ चौसठ में दिया है एक सौ आठ जहाँ पूरा हो गया कार्य का उसका द्वितीय पंक्ति में दिया है चार सौ चौसठ एक सौ आठ जहाँ संख्या दिया है उसका द्वितीय पंक्ति में तत्त व्यक्ति मात्र निष्ठ सभी को मिला ना ये तत्त व्यक्ति मात्र निष्ठ दंत्वान्न विशेष्यता निरूपितने निरूपिता ने कैकत्व ऐसा है सुधार किया गया है अच्छा ठीक है अच्छा यहाँ थोड़ा सुधार कर लेंगे तत्त व्यक्ति मात्र निष्ठे दंत्विन्न विशेषता नय के क नेकेक। ता करना पड़ेगा और नयिक लिखना नय के लिखना पड़ेगा निरूपिता नैके निरूपित अनेक एकत्व प्रकार एक प्रकारता शाल बुद्धि देख ये इसका समन्वय करना है जब हम दूतो की उत्पत्ति के लिए विचार करते हैं कहते हैं अयम एक अयम एक करने का समय जब कहते हैं अयम एक जब कहते हैं कि घट रक्त इसमें विशेष्य कौन होगा विशेषण कौन होगा जो विशेषण जो द्रव्यवाचक होगा विशेष्य हो जाएगा गुणवाचक होगा तो विशेषण हो जाएगा जब कहेंगे अयम एक है तो इसमें कौन हो जाएगा विशेष्य विशेष्यय तो विशेष्यता किसमें रहेगी अयम तो अयम में रहेगी विशेष्यता तो विशेषता का अवच्छेदक हो तो जाएगा और अयम में प्रातिपद का क्या है दुन। तो इसलिए अयम का अयम रहने वाली विशेषता का अवच्छेद हो तो जाएगा तो ईदंत अवच्छिन्न विशेषता ये विशेषता किसमें रहेगी अयम जो तो सामने में पदार्थ है तो ईदंत अवच्छिन्न विशेषता हम कहते हैं कि अयम एक तो अभी अयम रहा विशेष्यता तो ईदम तो अवच्छिन्न विशेष्यता अभी ये विशेषता हमारे सामने अभी अयम एक हो अयम एक अयम एकाधि को, में को, में को। हो सकते हैं तभी अपेक्षा बुद्धि होगी तभी द्वित्व तृत्व चतुष्ट ये सब का ज्ञान होगा तो ये जो विशेष्य भी होते हैं अयम कह करके वो विशेष्य एक है न तीन चार दो है मतलब दो तीन चार होंगे तभी अपेक्षा बुद्धि की उत्पत्ति तो अयोमय को अयोमय को कहेंगे तो तत्द व्यक्ति होंगे तो तत्त व्यक्ति मात्र निष्ठ विशेष्यता तो जितने व्यक्ति होंगे हमको अगर दस तत्वों का ज्ञान होगा तो दस व्यक्ति हो जाएंगे तत्त व्यक्ति मात्र Optimum... अन्य विशेष्यता और ये विशेष्यता का अवच्छिन्न हो जाएगा इदंत इसलिए पंक्ति देखिये तत्त व्यक्ति मात्र निष्ठ द्छिन्न विशेष्यता हो गया तो विशेष्यता के द्वारा निरूपितता कौन होगी तो। प्रकारता तो अभी हम जो कहते हैं अयम एक अयम में रहेगी विशेष्यता प्रकारता किसमें रहेगी अयम एक, एक, एक हो। तो प्रकारता किसमें रहेगी एक में प्रकारता का अवच्छेद जो हो जाएगा एकत्व क्या एकत्व जब हम कहते हैं कि अयम एक, एक तो, तो हम अयम के साथ समानाधिकरण करते हैं करते हैं अभी ये जो एक हो गया जब अयम के साथ समानाधिकरण करते हैं अभी एक द्रव्य को कहता है ना गुणों को कहता है द्रव्य को कहता है तो ये एक कहने से अभी ये द्रव्य वाचक है वास्तविक क्या होना चाहिए कि एकत्व तो वान ऐसा होना चाहिए हम एक कह दिए ये द्रव्य हुआ ये द्रव्य में रहेगा गुण तो द्रव्य एक में रहेगा जो गुण एकत्व तो यही इसका अवच्छेद तो बन जाएगा एकत्व तो एक संख्या है वो ही यहां अवच्छेद तो अरे एकत्व तो किस प्रकार है ना एकत्व तो तो विशिष्ट एकत्व तो। किंतु अवच्छेद को तो हुआ एकत्व वो एकत्व तो एकत्वत्व तो एक तो एक तो तो विशिष्ट तो उसमें रहेगी जाति अभी तत्त व्यक्ति मात्र निष्ठ इदंतावच्छिन्न विशेष्यता उससे निरूपित हो जाएगी प्रकारता तो ये प्रकारता का अवच्छेद क्या हो जाएगा एकत्व तो, तो एकत्व तो प्रकार हो जाएगा और वो एक तो अभी हमारे सामने में एक है ना नाना है अभी हमारे सामने कितने एक है अगर एक एक रहेगा अभी हम घोटा कह देंगे फिर अपेक्षा बुद्धि की उत्पत्ति होगी इसलिए कहेंगे अनेक ये पंक्ति देखिए तद व्यक्ति मात्र निष्ठ ईदंतावच्छिन्न विशेष्यता निरूपित अनेक एकत्व तो प्रकारता शालिनी बुद्धि अनेक एकत्व तो। अभी प्रत्येक जो ईदम्वावच्छिन्न विशेषता वो उसके साथ समान अधिकरण करते हैं एक एक, एक को और में एक करके तो प्रत्येक एक में अभी एक एक एकत्व एक तो आएगा तो प्रत्येक अयम में रहने वाला विशेषता उसी में रहने वाला एक के द्वारा अवच्छिन्न हो जाएगा तो क जो अयम होगा उसमें रहने वाला जो एकत्व वहाँ उसका अवच्छेद बन करके के निरूपक बन जाएगा प्रकारता का अवच्छेद इसी प्रकार के हमारे सामने जितने विशेष्य है प्रत्येक विशेष्य एक प्रकार के द्वारा निरूपित हो जाएगा इसलिए कहते हैं अनेक एकत्व प्रकारिदा बुद्धि हुआ तो ये जो बुद्धि होगी इसका विशेष तत्त्व व्यक्ति अनेक हो जाएंगे और जितने व्यक्ति हो जाएंगे उतने ये प्रकार भी आ जाएगा ती मात्र निष्ठ हिधन अवच्छिन्न विशेषता तया निरूपिता अनेक एकत्व तो प्रकारता शालिनी बुद्धि ये विशेषता के द्वारा निरूपिता हो गया प्रकारता क्योंकि हमको सामने जो विशेष्य दिखा मान लीजिए सामने हो गया घटक घट विशेष हो गया उसमें प्रकार हमको क्या दिखेगा तो मान लीजिए घटक हम कहते क्या हैं कि अयम घट ये घट में प्रकारता क्या रहेगी घटत्व तो जैसे कहते कि ये घटत्व छिन्न विशेष्यता तो इसमें प्रकारता क्या होगा कहने घटत्व ये प्रकार हो जाएगा तो घटतत्व विशिष्ट घटत्व ये प्रकार हो जाएगा इसी प्रकार की यहाँ इदंत तो अवच्छिन्न विशेषता उसके द्वारा निरूपिता हो जाएगी प्रकारता और ये प्रकारता का अवच्छेद तो हो जाएगा एकत्वम और ये एकत्वम ये नाना है अनेक एकत्वम अनेक सामने में पदार्थ है तो अनेक एकत्वम इसी प्रकार की जो बुद्धि होगी ये बुद्धि का विषय अभी वह सामने में कितने व्यक्ति रहेंगे अनेक रहेंगे हमको अगर तीन तो संख्या का ज्ञान होगा तो तीन विशेष रहेंगे पंचो संख्या का ज्ञान होगा तो पंच विशेष विशेष रहेंगे, रहेंगे। तत्त्व व्यक्ति मात्र निष्ठय जंतु अवच्छिन्न विशेषता निरूपिता नयके तत्व प्रकारता शालिनी बुद्धिर् अपेक्षा बुद्धि पदार्थ हुआ अने, अनेक ठीक है नए कनेक तत्त व्यक्ति मात्रनिष्ठ विशेष हमारे सामने मान लीजिए के भी दो ही हैं। है दो घट है मान लीजिए हम कहते हैं अयम एक, हो, एक हो कहते हैं अभी अयम कहने से हम क घट को कहेंगे ना खटो को ना दोनों को कह देंगे अयम से क को, को कहेंगे मालिक लीजिए अभी हम क घट को कहते हैं अयम अभी क घट में विशेषता रहेगी जो क घटो में विशेषता रही अभी क घटो ख घटो क घटो भी अयम एक ओ कहेंगे ख भट्ट को भी अयम एक कहेंगे अभी जब हम क भट्ट को अयम एक कह रहे हैं ये अयम कहने से अभी क भट्ट को लिया हमारा विशेष भी अयम एक में विशेष कौन हुआ क घट हुआ ना खटो हुआ हम अयम एक कह रहे हैं हमारे सामने दो घटक है हम अयम एक एकह कहते हैं अयम एक एकह कहते हैं प्रथम अयम एक से कौ घट को लेंगे ना कौ भटक लेंगे कौट को लेंगे तो जब अयम एक हो के कह करके को ले रहे हैं तो ये कघट्ट में विशेषता रहेगी ये रहे कौट्ट में रहने वाली जो विशेषता इसका अवच्छेद को हो जाएगा इधर तो कह करके जो क भट्ट दिखा रहे हैं तो कौट्ट में रहने वाली विशेषता का जो अवच्छेद होगा वो खट्ट में रहने वाले विशेषता तो का अवश्यकता भी वही हो जाएगा क्या नहीं होगा क्योंकि वो विशेष अलग है इसलिए पहले कि प्रत्येक व्यक्ति मात्र निश्चय जंतु अभी क भट्ट में भी एक दंतु रहेगा ख घट्ट में भी एक ही दंतु रहेगा तो जितने पदार्थ है सभी में एक एक दंतु रहेगा और वो ईदु उसी में रहने वाले विशेषता का आवश्यक तो हो जाएगा इसी प्रकार के क भट्ट में भी एक तो संख्या ख घट्ट में भी एक संख्या रहेगा खट्ट में रहने वाला एकत्र संख्या ख घट में रहेगा नहीं रहेगी वो भी अलग हो जाएगी तो वो उसका प्रकार हो जाएगा तो ये तत्त घट मतलब व्यक्ति मात्र निष्ठर हो जाए अच्छा अभी अपेक्षा बुद्धि की उत्पत्ति हो गई और अपेक्षा बुद्धि होने से द्वितीय संख्या की उत्पत्ति होगी ये द्वितीय संख्या अभी परमाणु में इसकी उत्पत्ति प्रत्येक परमाणु में सृष्टि का अधिकार में प्रत्येक परमाणु में द्वित संख्या की उत्पत्ति होगी जब जीवन को बनने का प्रक्रिया आरंभ होगी तो प्रथम ये परमाणु में कर्म तो कर्म होने से परमाणु पास में आएंगे पास में आने से इसमें यह संयोग होगा संयोग होने से अयम एक हो अयम एक हो करके द्वित संख्या प्रत्येक परमाणु में समुवाय सम्बन्ध से उत्पन्न होगा तो ये जो द्वितीय संख्या उत्पन्न हुआ इसके लिए एक तो अपेक्षा बुद्धि चाहिए ये अपेक्षा बुद्धि उस समय में जीवा नाम अभाव अपेक्षा बुद्धि किसकी होगी उसके लिए नया एक लगे ईश्वर तो की होगी देखिये हनुमान वाक्य दियणुको परमाणु जनिका दियणुको का परमाणु का जनिका कौन हो जाएगा कहते परमाणु संख्या कौन सा संख्या दु संख्या जो संख्या है वो द्वितीय संख्या अपेक्षा बुद्धि जन्य होगी अपेक्षा बुद्धि जन्य क्यों कहते हैं एकत्व तो संख्या एकत्व तो अन्य संख्यात्वा एकत्व तो संख्या जो उत्पत्ति होगी तो ये किसी की अपेक्षा बुद्धि से नहीं होगी तो जो भी द्वितीय संख्या होगी वो तो अपेक्षा बुद्धि जन्य होगी क्योंकि एकत्व तो अन्य संख्यात्वा अभी तृतीय संख्या के लिए अपेक्षा बुद्धि की आवश्यक है जो भी एकत्व तो अन्य संख्या होगा वो अपेक्षा बुद्धि जनिया ऐसे नियम है तभी ये अपेक्षा बुद्धि जो हुई ये अपेक्षा बुद्धि किसी है इसे ईश्वर की सिद्धि होगी मैं एक लोग कहते हैं अनुमानांतराणी अभी साक्षात परम्पराया व ईश्वर साधका बोध्यानी कुछ अनुमान साक्षात है और कुछ परम्पराया है साक्षात कौन है जैसे वो लोग कहते हैं यहां दिया है साक्षात हाँ अतृ देखिए कार्यानुमानम इति प्रतीक दिया है इसमें तो पूर्व पृष्ठा में है उसका कार्य प्रति के एक कार्यापंक्तिषेदी है अच्छा ब्रह्मांड नाश प्रत्यक्ष कृति अनुमान द्वारा ईश्वर साधक घटा स्वतंत्र घटाद्यवहार स्वतंत्र पुरुष प्रयोज्ये पुरुष को सिद्ध प्रमाणकर्ता है ये पुरुष ईश्वर है ये तो साक्षात ईश्वर के लिए अनुमान हो गया पर ब्रह्मांड नाश प्रयत्न जन्य प्रयत्न कृति तो होने से ये एक एक कृति को सिद्ध करेगा ये कृति किसकी है कहेंगे ईश्वर का ये परंपराया हो गया कुछ अनुमान साक्षात साधक होंगे और कुछ परम्पराया ईश्वर का साधक होंगे आगे दिनकरी में अनुमानतराणी अभी साक्षात परम्पराया व ईश्वर साधका नि बोध्यानी ऐसे जानना चाहिए तदुत्तम तो तारिका वो लोग एक बना दिए हैं ये जो नौ हेतु हो गए नौ हेतु को मिला करके ये तारिका बना दिए है तदुत्तम तो कार्या योजना कार्याोजन धृत्यादे पदा प्रयतः श्रुते प्रत्ययतुतेक्या विशेषा चाध्यो विश्विद्यय नौ हेतु को इसमें गिना दिया प्रथम हेतु दे दिया कार्य ये हेतु हो गया प्रथम अनुमान हम लोग का था क्षितियंकुराधिकम्यम हेतु दिया था कार्य का प्रथम हेतु हो गया कार्य द्वितीय हेतु दे आयोजन वो आगे दिया है आयोजन जहां हम लोग का एक नंबर कार्य का पूरा हुआ उसके आगे लिखा है आयोजन कर्म ये जहां कार्य का पूरा हुआ वहां एक नंबर लिखा था ना वो एक नंबर हम लोग काट दिए थे पहले ये पुस्तक में वो एक नंबर वहां काट दीजिए वहां नहीं है एक नंबर के आगे लिखा है आयोजनम कर्म तो आयोजन कर्म जो हमारा द्वितीय ये अनुमान था वो द्वितीय अनुमान देख लीजिए पूर्व पृष्ठा में सर्गादि आदि स्वर्ग आद्यकालीन दियोणुको का प्रयोजक होता है कर्म सर्ग का प्रथम क्षण में जो दीवाणु बनेंगे वो कर्म से होगा कर्म परमाणु में कर्म कर्म होने से संयोग संयोग होने से दीवणु को दियोणुक का प्रयोजक जो कर्म है वो प्रयत्न जन्य क्यूँ हेतु तो क्या दिया कर्मत्वात्थ तो इसी को यहाँ कह कि आयोजन श्लोक में जो आयोजन कहा आयोजन का अर्थ आयो कर्म आयोजन का अर्थ कर्म कैसे कहते हैं आयोजित है अनैन आयोजन दियोणु का आयोज्य अनेन ये कर्म आयोज्यते ते करवाया जाता है करवाया जाता है और किया जाता है किया जाता है और करवाया जाता है ये दो अर्थ अलग तो अलग है ना किया जाता है और करवाया जाता है ठीक है किया जा रहा है किया जा रहा है हो जाएगा और प्रयोज्यते कहने से आपको नियम चलाना तो पड़ेगा ठीक तो है प्रयोज्यते हो जाएगा अनेन तो प्रयोज्यतेन अने तो ये हो गया अनेन इति आयोजन कर्म तो कर्म परमाणु निष्ठ कर्म होकर के आगे संयोग होकर के जीवन का मंत्र है ये द्वितीय हो गया आगे तृतीय हो गया धृति ये में दे दिया आयोजन के आगे धृति हनुमान पूर्व पृष्ठा में देखिए तृतीय अनुमान हो गया गुरुत्वता पतनाभाव पतन प्रतिबंधक प्रयत्न प्रयुक्त हेतु हो गया द्रिति? आगे कारिका में देखिये चतुर्थ है आदि आदि से लेना है नाश चतुर्थ अनुमान देखिए पूर्व पृष्ठा में ब्रह्मांड नाश प्रयत्न जन्य है नाशत्व हेतु हो गया नाश आगे पंचम धित आगे हो गया पदार्थ पदार्थ वही देखिए आयोजनम कर्म दिया है अनुमान नहीं वही पृष्ठ में जहाँ पाठ चलता है आयोजनम कर्म उसके आगे दिया है पद्य ते गम्य पदम अर्थात व्यवहार पद का गम्य थे अन पदम अर्थात व्यवहार इसलिए जो पंचम अनुमान है देख लीजिए घटादि व्यवहार स्वतंत्र पुरुष प्रयोज्य व्यवहारत्वायुज्य अच्छा ये तो हुआ ठीक तो व्यवहारत्वा पंचम हेतु तो हो गया व्यवहारत्व आगे कार्य काम देखिये पदार्थ आगे हो गया प्रत्ययतः प्रत्यय ज्ञान अनुमान देखिये अनुमान हो गया वेद जन्य प्रमा बी बक्री यथार्थ वाक्यर्थ ज्ञान जन्य शाब्द प्रमाण शाप्त प्रमाण प्रमा हो गया ज्ञान इसी को प्रत्यय शब्द से ये गया ष्ट हेतु आगे सप्तम हेतु है श्रुते है श्रुति देखिए हनुमान देखिए सप्तम अनुमान भेद असंसारी पुरुष प्रणीत वेदत्वात वेदत्वात हो गया सप्तम अनुमान आगे अष्टम अनुमान के लिए दिया वाक्या अष्टम अनुमान है वेद पौरुषे यह वाक्यवात तो ये हो गया अष्टम हेतु और नवम हेतु हो गया संख्या किन्तु संख्या एकत्व अन्य संख्या इसलिए विशेष है इसके लिए कहते हैं संख्या विशेषाच साध्य ये सब हेतु से साध्य साध्य कौन है कहते हैं विश्वभिद अव्यय विश्वभिद में विग्रह कैसे कहेंगे विश्वम व्यक्ति कु प्रत्यय हो जाएगा तो भिश्वविद। और विश्वभिद अव्यय विश्वर इसकी सिद्धि होगी सुधार कर इति आयोजन कर्म पद्यते गम्यते अनेन गम्यन पदम व्यवहार इति संक्षेप यहाँ प्रथम कारिका पूरा हो गया दिन करी में यहाँ एक लिख दे गया पहले जो इथ के आगे लिया था ना आयोजन पूर्व गया था वहां से काट करके यहाँ लिखते अरे ये सब अनुमान से ईश्वर की सिद्धि हो गई अवयवी का परिमाण मतलब कार्य निष्ठ परिमाण प्रचय प्रचय तो, हाँ प्रचय वास्तव में क्या होता है ये शिथिल तो अवय संयोग को प्रचय कहते हैं अवय संयोग घन हो जाएगा और शिथिल हो जाएगा इसलिए संयोग बनाते हैं ठीक है शिथिल अवय संयोग ऐसे ओके है ईश्वर हाँ। का ये अपेक्षा बुद्धि किंतु सर्वदा ये तो अनित्य होगा ही होगा तो ठीक प्रश्न तो ईश्वर का ज्ञान तो नित्य होना है किंतु ईश्वर का ये जो अपेक्षा बुद्धि होगी थोड़ा और विचारणीय है थोड़ा देख करके करेंगे वास्तविक तो क्या नित्वाधिकम दित्व सर्वत्र तो सर्वत्र होने से वो ईश्वर और जीव में और अंतर नहीं पड़ेगा तो उनसे अपेक्षा बुद्धि ईश्वर का भी अर्थात तो उन्हीं का सिद्धांत के अनुसार ये नित्य मानना पड़ेगा तो हाँ ईश्वर का किंतु जो नित्य ज्ञान होगा अपेक्षाबू तक तो किंतु तो अनित्य होगा मानना मतलब तो उन्हीं का सिद्धांत के अनुसार तो अनित्य होगा फिर भी थोड़ा स्पष्ट करेंगे तो। आगे और एक पंक्ति देख लेंगे दिनकर में मूले शिष्य अवधाना या प्रति जानते तो मूले अर्थात तो मुक्तावली में शिष्य का अवधाना एकाग्रीकरण के लिए प्रति प्रतिज्ञा करते हैं अर्थात तो अभी तो उद्देश्य प्रकरण आरम्भ होगा तो उद्देश्य उद्देश्य का उद्देश्य किसको कहते हैं वस्तु ना, संकीर्तनम नाम मात्र वस्तु ना, संकीर्तनम तो वे इसका प्रतिज्ञा करते हैं उद्देश्य प्रकरण आगे आरंभ करते हैं द्रव्यं गुण तथा कर्म सामान्य सामा सबसेकम पदारीर्ति द्रव्य गुणस्था कर्म सामस विशेषक समवायस्तथा सप्तः पदार्थ की द्रव्य गुणस तथा कर्म जब तथा आएगा उसे पूर्व में क्या रखना पड़ेगा यथा इसलिए कहेंगे यथा द्रव्य गुणस तथा कर्म कहते तो क्या आवश्यक है कुछ लोग के कर्म को एक भिन्न पदार्थ नहीं मानते हैं कहते तो ये संयोग ही है ये कर्म संयोग का निमित्त है तो कहते हैं कि कर्म को पदार्थ मानने का आवश्यक नहीं है कर्म से संयोग ही होता है तो संयोग ही एक तो पदार्थ है गुण है कर्म मानने का आवश्यक नहीं है उनके लिए यहाँ आय कहते हैं कि यथा द्रव्य गुण भवता स्वीकृत तथा तो कर्म भी ये भिन्न पदार्थ तो है इसी प्रकार के सामान्य सीशेषकम सविशेषकम अर्थात विशेष के साथ विशेषम विशेष के साथ विशेष क्या है इसमें एक नंबर टिप्पणी लिए है विशेषण सहित विशेषण एक नंबर टिप्पणी में इसमें है कोई बड़ा बात नहीं है कुछ लिखने का जरूरत नहीं कह देंगे विशेष एन सही तो सविशेष सपुत्र का कैसे विग्रह कहेंगे पुत्रेण सह इसी प्रकार के विशेष में क्या विग्रह कहेंगे विशेषण सह ये विशेषण सह कौन कहते विशेष जो विशेष है ये विशेष के साथ ये क्या इसमें विशेष है ये विशेष में कहते एक परमाणु से दूसरा परमाणु को भिन्न करने का सामर्थ्य ये विशेष है विशेष इसलिए विशेष को कहा जाएगा सविशेष तो ये विशेष में विशेष है क्या विशेष है कि एक परमाणु को दूसरा परमाणु से भिन्न करने तो दिया? का सामर्थ्य एक नंबर तो इसलिए कह दिया सविशेष आगे सविशेष कम को देने से हाँ अर्थात जो विशेषण सह इत विशेष वो तो जो दूसरा पदार्थ विशेष हो गया ये जो सप्त पदार्थ में थे विशेषण सह ये विशेष कौन है एक परमाणु से दूसरा परमाणु को भिन्न करने का सामर्थ्य इसको विशेष शब्द से कहा गया बहुग्री का जो घटक है स विशेषण सह इति विशेष अन्य पदार्थ विशेष हो गया जो सप्त पदार्थ से एक घटक पद तो जो विशेष हो गया विशेषण सह इति विशेष वो विशेष क्या है एक परमाणु से दूसरा परमाणु को भिन्न करने का जो सामर्थ्य हो गया विशेष को आगे ऐसे प्रकार की हो गया समवाय यहाँ कहते फिर तथा तो अभाव तथा तो के कहते जैसे आप छह भाव पदार्थ मान लिए इसी प्रकार के अभाव पदार्थ है नहीं तो ये मीमांसा को लोग अभाव को मानेगे कहते अधिकारण रूप है कहते नहीं नहीं जैसे छह पदार्थ हुआ इसी प्रकार की अभाव ये भी सप्तम पदार्थ है पदार्थ है सप्त सप्तम पदार्थ मतलब ये सात पदार्थ ऐसे कहा गया पदार्थ तो है अज शंकर शंकर्येशक्षिणाम आपके पास ये किताब नहीं है तो पास एक्स्ट्रा एक है आप आएंगे तो मैं हमारे लाइब्रेरी में हमारे लाइब्रेरी में ये किताब नहीं है ये वाला है नहीं। नहीं। अच्छा तो तो दे तो दे तो ये में आना चाहते हैं कि